प्रश्नोत्तर दीपमाला विविध जिज्ञासा विद्या प्राप्ति के लिए विद्यार्थी जीवन में क्या सावधानियां अपेक्षित है समाधान इस विषय में शास्त्र कहता है अश्रु शुषा त्वरा श्लाघा विद्याया सत्र वस्त्र य महाभारत उद्योग पर्व विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति काल में तीन शत्रुओं से बहुत सावधान रहना चाहिए पहला शत्रु है अश्रुशुषा शुश्रूषा शब्द के दो अर्थ होते हैं एक है स्रोतुम इच्छा अर्थात सुनने की इच्छा और दूसरा अर्थ है सेवा गुरु जो कह रहा है उसे पूर्ण एकाग्रता से सुनने की जिसमें इच्छा नहीं है वह विद्या को ग्रहण नहीं कर पाएगा दूसरी बात विद्या गुरु की कृपा से प्राप्त होती है और कृपा मिलती है सेवा करने से सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा पालन आज्ञा समन सुसाहिब सेवा मानस ऋषि परंपरा में कई दृष्टान्त है कि सेवा से ही सारी विद्या प्राप्त हो गई आरुणि नामक विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ता था एक बार शाम को भारी वर्षा हो गई जिससे धान के खेतों में पानी भर गया गुरुजी ने आरुणि से कहा बेटा जाकर देखो किसी खेत की मेड़ से पानी न बह जा पाए उसने जाकर देखा कि एक खेत से पानी बह रहा है बहुत मिट्टी लगाई परंतु धार तेज थी पानी बहता रहा बालक को चिंता हो गई कि मैं गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ उसने कुछ विचार किया और जहाँ से पानी बह रहा था वहाँ लेट गया अगल बगल से मिट्टी खींचकर लगा दी तो पानी बंद हो गया अब उठेगा तो पानी बह जाएगा इसलिए रात भर वहीं लेटा रहा सुबह गुरुजी ने देखा कि आरूनी नहीं दिख रहा है तो उसको खोज खेत में आए आवाज़ दे आरुणी आरुणी वह वहीं से बोला गुरुजी मैं यहाँ हूँ यदि मैं इसे छोड़कर कर आऊँगा तो पानी बह जाएगा उसे देखकर गुरुजी का मन भर आया उठाकर हृदय से लगा लिया उसी समय सारी विद्या उसे प्राप्त हो गई इसलिए गुरु आज्ञा पालन बहुत बड़ी चीज़ है गुरु को प्रसन्न कर ले तो विद्या का जो मर्म गुरु के अंदर है वह शिष्य को प्राप्त हो जाता है इसलिए सेवा न करने का जो स्वभाव है वह विद्या प्राप्ति में बाधक है दूसरा बाधक है त्वरा अर्थात जल्दीबाजी इसके रहते विद्या नहीं आती ठीक से अध्ययन करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है हमें एक महीने में एक ग्रंथ पढ़ लेना है फिर प्रवचन करने जाना है ऐसे में विद्या नहीं आती तीसरा बाधक है श्लाघा प्रशंसा का रस प्रशंसा की इच्छा प्रशंसा व्यक्ति के सामर्थ्य को कुंठित कर देती है व्यक्ति प्रशंसा में फूल जाता है तो विद्या ग्रहण में पूरी शक्ति नहीं लगा पाता आगे कहा है आलस्य मदमोह चापन गोष्ठीरव स्तब्धता चाभिमित तथा एते वै सप्तोषा सेु सदा विद्या से मता महाभारत सात दोषों में विद्यार्थियों को सदा बचना चाहिए आलस्य विद्या प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है इसलिए आलस्य विद्यार्थी को छूना भी नहीं चाहिए मद का अर्थ है घमंड घमन्ल। घमंडी कभी पढ़ नहीं सकता विद्यार्थी का कहीं भी मोह नहीं होना चाहिए मोह में सारी चित्तवृत्ति उसी विषय में लगी रहती है जिसके प्रति मोह है उसके वियोग में रोता रहेगा तो पढ़ेगा क्या पढ़ने के लिए कभी घर में भी छोड़ना पड़ता है जो घर का माता पिता का मोह करेगा वह पढ़ाई नहीं कर सकता विद्यार्थी का शरीर और इंद्रियां स्थिर होने चाहिए उसमें चपलता नहीं रहनी चाहिए जो चपल होता है वह दीर्घ ग्राही नहीं हो पाता किसी विषय को लंबे काल के लिए ग्रहण नहीं कर सकता एक और बड़ा दोष है गोष्ठी बैठकर आपस में दुनिया भर की फालतू गप्पे हाँकना इसमें बहुत समय व्यर्थ होता है विद्यार्थियों को बैठकर आपस में अपने विषय की चर्चा करनी चाहिए यदि साधक है तो परमेश्वर की चर्चा करें बुद्धि का जागरूक न हो रहना कुंठित हो जाना स्तब्धता कहलाती है बुद्धि जागरूक रहे तो व्यक्ति विषय को ग्रहण कर सकता कुंठित बुद्धि वाला कुछ भी गृहित नहीं कर सकता बुद्धि में जड़ता नहीं आनी चाहिए स्फूर्ति बनी रहनी चाहिए छठा दोष है अभिमानित्व अभिमानी व्यक्ति किसी के सामने झुक ही नहीं सकता तो विद्या ग्रहण कैसे करेगा एक और दोष है अत्यागित्व त्याग न करने का स्वभाव विद्यार्थी को तो अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो भी विद्या प्राप्ति में बाधक हो उसे त्यागने का बल होना चाहिए इसी प्रकार साधक को भगवत प्राप्ति के लिए सारे जगत का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए इन सभी दोषों से जो बच सकता है वही विद्या ग्रहण करने में समर्थ होगा